नमस्कार तो दिल्ली कायने मिस्टी महफिल में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं मैं आपके रात का शायर आपका खुद रेडियो मिस्टी जीके मानती वायु चल रहा है दोस्तों हमारे पास ईमेल जो कि समीर लाल समीर जी का आया है अपने मन के अंदर होने वाली हलचल है उनको कागज पर कर पेश किया डूंगा है मां का सितार तहखाने के कोने में उदास पड़ा है जमी है बाबूजी की ऐनक धूल खाती पुस्तकों की आलमारी में धो रहा हूं इनका अस्तित्व है, मैं एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी ऊपले को तक पर अपने झुके कांधों पर मेरी अगली पुस्ति मुक्त होंगी इस पुस्ति ने विकलांगता को ढोने के अभिशाप इसलिए कि वे जरूर से बहुत दूर, बहुत दूर जा बसी हैं। एक ऐसी दुनिया में जिसने मैं जुड़ नहीं पाया कभी, जिसका मुझे कोई अनुभव नहीं, फिर भी मुझे विश्वास है। पुरता देने वाले इन स्मृति चिन्हों के साथ मैं रहूंगा अपनी विकलांगता में खुश, अपने टूटे सपनों, अधूरी इच्छाओं औ जी दोस्तों ये थी समीर लाल समीर जी की रचना पिलाल वक्त हो चला है हमारी डेडिकेशन बजाने का एक हमारे पास जो मैसेज आया है वो लिखते ही